उसका एक गुण कम होने से कमी रह जाएगी फिर भगवत प्राप्ति हाँ कल्याण तो होगा मंगल होगा फिर उसको आना पड़ेगा ऐसा नहीं अकल्याण तो होगा नहीं भगवत भजन करते करते किसी का कभी पतन हो जाए या मृत्यु आ जाए भगवत अनुशीलन करते करते अगर अंतिम समय आ गया तो उसका अधोगति कभी नहीं होती है क्योंकि गीता में कहते हैं यंग जैसे भाव लेकर के मृत्यु के समय चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है उस चिंतन में तल्लीनता के कारण ऐसे ही उसको जीवन प्राप्त होता है तो आप सोचोगे क्या हम तो अंतिम समय तब तो अच्छा चिंतन करते करते हमारे मन में सदभावना लेकर के हम फिर मृत्यु के समय जब मृत्यु आ जाएगा तो उस समय हम अच्छा चिंतन करेंगे भगवत चिंतन करेंगे बोलते ऐसा होना संभव नहीं ऐसा होना संभव नहीं तुम सारा जीवन जो चिंतन किए हो ना प्रबलता जिस चिंतन की उस चिंतन उसी समय आ जाएगा उस समय तुम्हारे सामने वही चिंता तुमको घेर लिया संस्कार वो संस्कार आके उसको घेर लेता है ऑटोमेटिक प्रबल संस्कार कहीं आसक्ति है किसी के प्रति आसक्ति कोई विषय के प्रति आसक्ति कोई वस्तु के प्रति आसक्ति कोई भोग इच्छा के प्रति आसक्ति तीव्र आसक्ति है तो आकर के अंतिम समय वही इच्छा आकर के उसको घेर लेता है तो अंत काली जो मा भी शर्ण मुक्त कलवरम जा प्रयाति सौमान भवन जाति संयम अंतिम समय जो मेरे चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है उस चिंतन में तल्ली न के कारण ऐसा ही हमको प्राप्त कर लेता है बोले तब तो तक तो हम भगवत चिंतन करते करते मरेंगे बोले ना ऐसा होगा नहीं तो कैसे संभव सर्विशु तस्मा सर कालेश्वर युद्ध चो मैमान सर्विस शुरू कर दो जो हो गया जाने दो जो बीत गया वो तो हाथ में आने वाला है नहीं भविष्य के शुभ दिन की इंतजार मत करो शुभ दिन किसका हाथ में आया नहीं शुभ दिन तो कल्पना में रह जाता है शुभ दिन आता नहीं है किसी का कोई ना कोई बाधा आदि व्याधि उपाधि आ करके माया है ना माया साधक को तो जो भजन करना चाहते हैं जो आत्म मंगल करना चाहते हैं माया तो उसको छोड़ती नहीं है माया तो पीछे पीछे लगे रहते नाना प्रकार जानते हैं उसका दुर्बलता कहाँ है जहाँ जहाँ उसका दुर्बलता है उसी जगह पर जा के माया उसका प्रभाव विस्तार करेंगे इस तरह से उतना सहज नहीं तो इसीलिए सर्वेश कालु अभी से शुरू कर दो अभी से शुरू कर दो सर्वेशु कालु माने एक पल भी एक क्षण भी बिता नहीं जाना चाहिए कल का कोई ठिकाना नहीं जो गया वो तो हाथ में आने वाला है नहीं कल ना जाना और भी खराब समय आ सकता है कौन जाने क्या हो सकता है और अगर हम चिंता करेंगे भजन करेंगे ना जाने को आधि व्याधि उपाधि आ करके घेर लिया है दिन पहले कौन सोचा था कि कोरोना नामक ये व्याधि आ करके इस तरह से हमारे देश में हमी हो जाएगा जन जीवन में अस्त व्यस्त कर देगा देश की अर्थनीति खराब कर देगा कौन जानता है कोई गारंटी थोड़ी है कल कौन सा शुभ दिन के इंतजार में तुम अभी दिन व्यतीत कर रहे हो सबसे उत्तम समय कौन सा है वर्तमान आज के समय अभी के समय अभी जो चल रहा है ये समय ये सबसे उत्तम समय है अभी वर्तमान जो मिस किया सारा जीवन मिस किया भविष्य का कोई गारंटी नहीं भविष्य में क्या करोगे क्या ना करोगे ये संकल्पो विकल्पो ये भावना में ही रह जाता है वो क्रियाशील होना उतना सहज नहीं है क्रियाशील तो तभी होती है जब जाके अभी वर्तमान को तुम काम में लगाओगे एक एक पल एक एक क्षण वृथा नहीं जाना चाहिए उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते तस्मा क्षण विशु कालेश शु। मामले स्वर हो मेरे चिंतन करते रहो काम करो ठीक काम तो करना ही पड़ेगा लेकिन मन को उसमें मत घुसाओ जानो ये हमारा नौकरी है नौकरी क्यों करी गज तो यूं करी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> बोलो uh, कोई गृहस्थी साधक अपने भजन में भजन प्रक्रिया उसकी चलती हो ठीक चलती हो लेकिन वो सोचता हो कि मेरे पुत्र या पति या पत्नी या घर का कोई मेंबर उसका भी भजन हो और उसके भजन की ही चिंता बहुत ज्यादा होती हो ऐसी नहीं कि उसके कोई सांसारिक इच्छा हो वो भजन की ही चिंता हो कि ये भी भजन करे ये तो एक ये भी एक माया है ये भी मुंह है हम संसार का क्यों नहीं चिंता करते हैं? सभी भजन करें पर्टिकुलर एक एकजन के प्रति हमारी नजर क्यों हमारे बेटा भजन करें बेटा के प्रति तुम्हारा मोह है इसीलिए तुम बेटा का कल्याण चिंता करते हो हाँ कल्याण तो चिंता करना ही चाहिए लेकिन अगर घूम फिर के तुम विचार करोगे तो देखोगे उसके पीछे तुम्हारा मोहो है कश्य के पति पुत्र मोह कारणम कौन किसका पति पुत्र कौन है संसार में कोई किस का नहीं है मोह कारण हाँ, अगर ऐसा कल्याण चिंता करना तो अच्छा है उत्तम है मेरे बेटा कोई कोई है आते हैं हमारे पास भी बहुत आते हैं ऐसे बच्चा लेकर के बाबा इस पर कृपा करो बाबा कृपा करो इसका माथे हाथ इसका इसके अरे हाँ तुम अपना कल्याण करो वो अपना कर्म में जो लाया है ऐसा ही होगा वो लिख के लाया है ऐसा ऐसा ही कर्म संस्कार लेके आया है लाख प्रयत्न करने से भी तुम उसका कुछ कर नहीं सकते हो निर्दिष्ट है निर्दिष्ट कर्म लेकर के के कर्म करने के लिए जन्म लिया है ठीक है ठीक अच्छा है लेकिन तुम अपना तो कल्याण करने के लिए कोशिश करो तुम्हारे तो मोह है पुत्र का कल्याण करने के लिए तुम आगे भाग रहे हो पुत्र का मंदिर में जाके आके माता को टिकाते है इसका मंगल करो इस समल करो हे ठाकुर जी अरे भाई तुम तो आगे माथा टेकाओ तुम आगे अपना कल्याण के लिए बोलो प्रभु हमारे माया मोह से मुक्त करा करके तुम चरण कंवर में आप हमारे लिए थोड़ा स्थान दे दो निजी कृपा के बल पर हम हमको तुम धारण करो प्रभु तुम्हारे चरण में हमारा अनन्या भक्ति दो फिर पुत्र के लिए तुम वो नहीं अपने लिए नहीं पुत्र को है, ठीक है अच्छा है लेकिन इसके पीछे एक मोह कारण और कुछ नहीं है अच्छा है होना चाहिए लेकिन होना चाहिए सबके लिए जगत के सबका मंगल करो सबका भला करो सब हरि भजन करें सबका परमार्थिक मंगल हो ऐसा है है ना तो अगर ऐसे तुम्हारे मन में फिर भी भावना है तो प्रभु से प्रार्थना करो प्रभु हमारे पुत्र जो है हमारे पुत्र स्नेह के कारण ममता अधिक के कारण तो क्या करूं प्रभु तुमसे प्रार्थना करती हूं हे प्रभु तुम हमारे बच्चा को तुम भक्ति दो इसका मंगल करो तुम्हारा चरण कमल में खींच लो इसको ऐसे प्रभु से प्रार्थना करो और सबसे बड़े मंगल है अपना मंगल आत्मा मंगल तुम पहला अपना मंगल करो है स्वार्थी और परार्थी भजन करने के लिए कठोर शब्द बोलना पड़ेगा जो परम मंगल साधन करना चाहते हैं ये बहुत स्वार्थी होते हैं स्व अर्थी स्व मान मैं भगवान की हूँ मेरा अर्थ तो क्या है भगवान है वो बहुत स्वार्थी होते हैं देखो ना सब छोड़ चार के जंगल चले जाते हैं कहाँ चले जाते हैं प्रभु के प्राप्ति करने के लिए लौट के देखते भी नहीं है मुड़के देखते नहीं है संसार में कौन है कौन नहीं है कौन मर गया कौन जिंदा है कौन सुखी है कौन दुखी है बड़े बड़े राजा महाराजा राजो ईश्वर छोर शुर करके जंगल चले गए तो स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना मुश्किल है स्वार्थी माना अपना स्व अपना परमार्थ हो परमार्थ विषय सचेतन होना पड़ेगा कैसे भी हो हमको इसी जन्म में ये मनुष्य शरीर रहते रहते परमार्थ करना है हमको बहुत प्राप्ति करनी ये ये है ये संकल्प हो है हमारे स्वार्थ इसमें इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं कॉम्प्रोमाइज है ना स्त्री है पुत्र है और घर के नारा प्रकार हमारे सब प्रियजन है मेंबर्स हैं उनके लिए हम अगर कॉम्प्रोमाइज करें जो ना ठीक है भजन पीछे करेंगे हम पहले इनका रक्षणावेक्षण इनका सुख समृद्धि के लिए इनके लिए हम कुछ करें ऐसे इच्छा लेकर के हम शंक चक्र में घूम रहे हैं बस इनके लिए हम कुछ अच्छा सुब अवस्था करके फिर जाके हम भजन करेंगे ऐसे नहीं ठीक है हुआ हुआ तो बढ़िया हुआ लेकिन अपना अपना परमार्थिक विषय भगवत प्राप्ति के विषय हम कहीं किसी से कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ऐसा होना चाहिए और बाकी बोले तुम इतने स्वार्थी हो संसार तुम नहीं देखोगे बोले संसार कौन हम देखने वाले होते हैं ये तो प्रभु देख रहे हैं प्रभु के संसार है एं? मया जगत अपूर्ति नक्त रूप में भगवान ही सर्व व्याप्त है सभी प्रभु के हैं सर्वस्व चाहंग सन्निविष्ट मत् स्थिति अपहन चाहम सबके अंदर मई हूँ मेरे द्वारा श्री ग्न की विलोप साधि मेरे द्वारा मै ही करता हूँ ईश्वर सर्वभूतान के रिदर्जुन तिष्ट थे भ्रमयान सर्वभूतानी जंत माया तुम क्या करने वाले हो हाँ तुम प्रभु से प्रार्थना करो इसका मंगल करो खबरदार अपना परमार्थ जीवन को ये सब बाधित करके उनके तरफ झाको मत हाँ झाकना है शरीर के द्वारा तो कर्म तो करना है लेकिन मन के द्वारा झाको मत देखना मन कहीं भगवत चरण से हट करके और दूसरा कहीं नजर ना, ना जाए हमारी इच्छा जागृति ना हो हमारे कोई कर्म चेष्टा जो भगवत उपासना छोड़कर के भगवत प्राप्ति की अभिलाषा छोड़कर के और कोई विषय में हमारे मन लिप्त तो नहीं होनी चाहिए हाँ जी को तरह कर्म करो जैसे कर्म करते नौकरी करते काल कल हम लोग आलोचना किए हैं जो कर्म करने में कोई बाधा नहीं है कर्म करो लेकिन मन जानना जो ये हमारे उद्देश्य एकमात्र मतलब भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के हम संसार में जो भी कर रहे हैं प्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रभु की इच्छा के लिए ही हम समस्त कर्म करते हैं तत्कर्म हरितोषंग साद्या कर्म क्या है हरितोष जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म जग्गर था कर्म अन्य लोक कर्म बंधन गीता कहते जगर्था जग्ञ मने जज्ञ विष्णु जज्ञ शब्द में विष्णु कहते हैं यज्ञ शब्द तो भगवान विष्णु के लिए विष्णु के प्रति के लिए जो कर्म किया जाता है वो है कर्म जग्ता कर्मो अन्य लोकया कर्म, लो कर्म बंधनों और बाकी अन्य कर्म जो है वो बंधन का कारण होता है एक मतलब भगवत प्रसन्नता के लिए हमको समस्त कर्म करना है तो भगवत प्रसन्नता हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है प्रभु प्रसन्न हो जाए कल इस विषय हम लोग आलोचना किए हैं जब हम भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करते नौकरी करते हैं उसमें ये चिंतन करके करनी चाहिए जो प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं संसार में भेजे हैं प्रभु करता है हम तो उनके नौकर हैं दास है हमारे द्वारा जैसे कर्म करा रहे हैं हम ऐसे कर्म कर रहे हैं प्रभु करता है हम अ करता है जान कर के अना हो करके अनासक्त होकर के जब कर्म करते हैं प्रभु की इच्छा जान कर के प्रभु हमारे द्वारा कर्म करा रहे हैं संसार प्रभु का है स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार प्रभु का है हाँ हमारे द्वारा करा रहे हैं लेकिन ये हमारा कर्म नहीं हम तो नौकरी करने आए हैं प्रभु का नौकरी संसार का नौकरी नहीं और किसी का नौकर नहीं हम तो प्रभु का नौकर है ऐसा जान कर प्रभु के प्रति संपादन के लिए जो कर्मो किया जाता है तो वो कर्म उसका मुक्ति का कारण होता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि अगर वो घर में घर के सदस्य अगर बहिर मुख होंगे तो उसमें हमारा भजन भी बाधित होगा और कभी कभी देखा जाता है कि हम ये भी चिंता करते हैं कि अगर हम को ये बाधित करेंगे तो इनको अपराध भी लगेगा क्योंकि ये हमारे भजन को बाधित कर रहे हैं तो उस स्थिति में साधक बड़ा बेचैन रहता है ना तो घर वालों को समझा पाता है और वो उसकी बात को समझ भी नहीं पा सकते देखो ऐसी स्थिति में कठिन तो है कल हम लोग जैसे आलोचना किए हैं तुकाराम के जीवन संबंध में जीवन चरित संबंध में किस तरह से संसार में रहते थे वृद्ध संसार में सब अपने परिस्थिति उसके अंदर से किस तरह से भगवत प्राप्त किए हैं जो भगवत प्राप्ति करना ही जिसके उद्देश्य वो किसी विषय पर ध्यान नहीं देंगे वो है, जानते हैं जो ये प्रभु की इच्छा हमारे पूर्वजन्म के कृत्य संस्कार जा करके हमको इस तरह से बाधित कर रहे हैं हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं बाधा ये हमारे ही कृतकर्म का फल है जान करके उसको सहन करते हैं प्रभु से प्रार्थना करते हैं और अखंड प्रभु के चिंतन में मन को संलग्न करने का प्रयत्न करते हैं मुख में अखंड नाम करते हैं इस तरह से जो परिस्थिति है उसको सहन करने का कोशिश करते हैं फिर प्रभु उसको पार लगा देते है उन घर परिवार वालों के लिए तो प्रार्थना तो जरूर करेगा हाँ प्रार्थना करने में तो दोष नहीं है प्रार्थना परिवार की क्यों जगत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए सबका मंगल करो सबका भला करो लेकिन उस स्थिति में तो वो परिवार वालों से ही जुड़ा हुआ है ना देखो जुड़ा होता है मन से तन से नहीं जब हम जानते हैं जो ये संसद में हम आए हैं अकेला हम अकेला हैं जाएंगे अकेला जब संसार में आए हैं किसी से हमारा रिश्ता नहीं था पीछे सब संयोग हुआ है ऐसे ही एक दिन वियोग होने वाला है पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं बीच में दृश्यमान आगंतुक ये भी रहेगा नहीं कोई भी संयोग ये रहता नहीं है रहेगा नहीं है रह नहीं सकते रख नहीं सकते है न तो ये जान कर मन में कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए किसी के लगाव नहीं होनी चाहिए लगाव तो एकमात्र प्रभु से लगाव होनी चाहिए इस तरह से संसार में रहने से फिर वो बंधन का कारण नहीं होता है और कहीं मन फस गया तो जाकर के मुश्किल हो जाएगा क्योंकि खेलता है मन का मन मना भवो मत भक्त मत जामंग नमशुरु मन मना भवो तुम्हारा मन को हमको दो और कुछ नहीं चाहिए तो कुछ भी करो तुम्हारा मन को हमको दो उस मन में और कोई वस्तु पदार्थ नहीं रहनी चाहिए जागतिक कोई दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ भोग पदार तुम्हारे हृदय में नहीं रहना चाहिए तुम्हारा मन को हमको दो. हाँ। नित्य सब तस्यांग नित्य युक्त सुजोगिना मामो वित्त पुनर्जन्म दुख नये नापनुबं महात्मा संसिदिंग परमंगता अनन्न चेता माने मन और दूसरा कोई चिंतन करता ही नहीं जो स्मृति नित्य सा अखंड रूप से मेरा ही चिंतन करता है कोई भी स्थिति आ जाती है जैसे मान लीजिए हम बाहर जा रहे हैं आंधी तूफान ओला गिर रहा है ऐसी भयानक परिस्थिति का हम अंदर हम जा रहे हैं तो हमारा मन कहाँ रहता है हमारा मन तो फिर प्रभु में ही रहता है कि प्रभु स्थिति के अंदर से हमको जाना है जल्दी पार करो प्रभु जल्दी पार करो तो शंसर में भी ऐसे ही विपरीत परिस्थिति के अंदर इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु हमको पार करो हम बुरी तरह से फंस गए हैं इस शक्सर चक्र में हम फंस गए हैं तुम तो हमको यहाँ से मुक्त करो तुम्हारा चरण कमल में हमको स्थान दो हमारा मन तुम्हारे चरण कमल से पलक के लिए भी ना छूटे ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए है ना ऐसा नहीं जो भजन करने गए एकदम स्वाभाविक मन लग जाएगा कोई आदि व्याधि उपाधि दुख दंड दारिद्री कोई रकम बाधा विपत्ति आएगी नहीं ऐसा होता ही नहीं ऐसा कोई जीवन है नहीं जिस जीवन में एकदम तुम एकदम बड़े आसानी से तुम भगवत चरण में मन को लगा करके शर्ष चक्री से पार होकर के परम धाम परम गति को प्राप्त कर लोगे ऐसा कदापि संभव नहीं है ऐसा संभव नहीं है तुम सोच रहे हो हम घर छोड़ के हम एकांत में जाकर वहाँ भी माया तुमको छोड़ेंगे नहीं इतना साहस नहीं है इतना साहस नहीं है घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है वासना रूपी घर हमारे भीतर है, है। प्रवृत्ति रूपी दुश्मन हमारे भीतर बैठा हुआ है काम क्रोध लोभ मोहम्मद जो ये छे रीपू रीपू माने दुश्मन रीपू शब्दों का माने है दुश्मन ये छह दुश्मन हमारे भीतर बैठा हुआ है वही तो हमारा दुश्मन है बाहर दुश्मन थोड़ी है तो इसीलिए तुम ऐसा मत सोचो कि आसानी से तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में जा के मन को प्रभु के चरण में लगा करके शंसर से निवृत्त तो हो जाओगे इतना सहज नहीं है हमारा चालीस साल का तो एक्सपीरियंस ये कहता है हमने देख के आ रहे हैं अनुभव करके आ रहे हैं हमारे 40 साल हमने घर छोड़ा है 40 साल हो गया 1980 में घर छोड़ा दो 2020 बीस अभी चल रहा है 40 साल हो गया जो अज्ञतावश जो परिवार वालों के द्वारा जो साधक को जो कष्ट मिलता है उन परिवार वालों को क्या वो दोष नहीं लगता वो उसका भोग तो उनको मिलेगा वो तो भोगना पड़ेगा अगर देखो वो तो पूर्व पूर्व जन्म का कृत कर्म के फल है वो सब पूर्व जन्म के संस्कार है कोई हमको दुखी कर रहा है दुख दे रहा वो कारण नहीं एकदम गणित जैसे हिसाब है वो तुम्हारा ही कृतकर्म फल है ना कोई काउ के सुख दुख दाता निज कृत तो कर्म सब फल भोग भराता कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है हमारा कृतकर्म ही कारण है पूर्व जन्म में हमने किसी को सताया था दुखी किया था है? तो इस जन्म में ए, ऐसा ही फल फलस्वरूप वो हमको दुखी कर रहा है हम सोचते ये हमको बीमतलब का दुखी करके रखा है संसार में हो बाहर हो कैसे भी हो दुखी बहुत प्रकार का होता है दुखी करना है? तो ये सब समझना निज कृत कर्म ही कारण है कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है अगर हमने किसी को दुखी नहीं किया कभी तो कभी किसी कीमत पर वो हमको दुखी नहीं कर सकता है ये सत्य है यह है मामला संसार में जो सुख दुख हम देखते हैं बाधा विपत्ति हमारे प्रतिकूल परिस्थिति या जो हमारे जो घर के जो मेंबर्स देखते हैं बहुत उनको हमको, हमको पसंद नहीं आता है उनकी व्यवहार और कोशिश करके भी हम उससे निवृत्त हो नहीं पा रहे है विवास होकर हमको उनके संपर्क में आना पड़ता है आ रहा हमको दुखी करता है एं? कुछ करने का है नहीं तो ये स्थिति है क्या नहीं पूर्व जन्म का तुम्हारे कोई उसके साथ कोई ऐसे लेन देन था कुछ जिस कारण वो तुमको दुखी कर रहा है ना कोई काउ के सुख दुख दाता निज की तो कर्म भोग नहीं कह रहे रामायण का चौपाई जसमन नदी जत लोको लोकन नदी जते चौषम से न उदिजत जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं न चाचा जो किसी के द्वारा स्वयं उत्त तो नहीं होते हैं, किसी को उद्वेग नहीं देते हैं कोई भी प्राणी मात्र और दूसरे के द्वारा भी उत्त तो होते नहीं है उद्विघ्न नहीं होते हैं वो हमारे प्रिय हैं, अरे भाई ठीक है कोशिश करके हम तो किसी को नहीं दुखी करेंगे इतना तो हम कोशिश करेंगे जो हम हमारे द्वारा किसी को कायमन वचन से कोई कष्ट ना पाए घर के मेंबर को बाहर में कोई भी मनुष्य प्राणी मात्र हम किसी को दुखी नहीं करेंगे हम तो सहन कर लेंगे लेकिन कोई हमको डंडा मार रहा है और हमको कष्ट नहीं होगा ये कैसे संभव जसमान न उद्दीज न उद्दीजो दूसरे के द्वारा भी उत्तक तो नहीं होते हैं उद्विग्न नहीं होते हैं भाई ये कैसे संभव दूसरा एक जन हमको अकारचार कर रहा मार रहा या गाली दे रहा है या कोई हमारा किसी आ, कारण बस हमको दुखी करके रखा है हम कोशिश करके भी उससे निवृत्त हो नहीं पा रहे तो फिर भी हमको दुखी नहीं होनी चाहिए ये कैसे संभव बोल ये इस तरह से संभव उस समय साधक जो होता है जो परमार्थ लोभी भगवत भक्त तो जो होते वो क्या सोचेंगे जो नहीं ये हमारा ही कृतकर्म का फल हम भोग रहे हैं ये कारण नहीं कारण तो हमारा ही कृतकर्म ये जान करके उसको सहन कर लेते हैं श्रीमद भागवत में श्रीमद भागवत महापुराण में भिक्षुक गीत है। एक ब्राह्मण था ब्राह्मण। पहले थोड़ी था। बहुत कंजुस ब्राह्मण था बहुत कष्ट करके धन संचय किया है सारा जीवन खाया नहीं खिलाया नहीं दिया नहीं खुद भी भोगा नहीं इतना धन संचय किया वृद्धावस्था में तो सब तो धन रहने से वो तो नज़र तो सबका रहता ही है हैं तो वृद्धावस्था में तो उसको तो कुछ कहने वाला तो है नहीं उसको सुनने वाला है नहीं कुछ तो अपना रिश्तेदार कुंड मुंह में छल कपट करके उनसे ले लिया चोट डकाता के ले लिया ऐसा करके उसको बहुत दुखी करके घर से निकाल दिया वृद्धावस्था क्या करेगा सब धन सम्पत्ति सब लुट गया अब क्या करेगा जाएगा कहाँ घर में स्थान नहीं निकल दिया जाब भगो यहाँ से संयास हो गया अब क्या करें निरुपाय होकर साधु हो गया साधु हो गया वहाँ की वहाँ भी निवृत्ति नहीं वहाँ भी कोई बच्चा तो उनका कपड़ा छीन लेते हैं भिक्षा करके आते हैं तो कोई उसका कमंडल छीन लेते हैं कोई थूक देते हैं कोई बाल खींचते हैं ऐसे टर्चा तो आखिर में श्रीमद भागवत पुराण में कहते हैं जो ये दुख का कारण कौन है काल है माया है प्रारब्ध है संसार है क्या कारण है विचार करते करते आ रहे हैं बहुत सुंदर आखिर में कहते हैं मन ही कारण है अपना मन ही कारण है मन को तुम संभाल लो मन ही सुख दुख का कारण है है ना एं, तो उस स्थिति में ऐसे सोचना चाहिए जो ये हमको दुखी नहीं कर रहा है ये हमारा ही कृतकर्म का फल हम भोग रहे हैं कभी हमने इसको सताया को दुखी किया उसका कारण स्वरूप अब ये इसके कारण इसके द्वारा हम दुखी हो रहे हैं ऐसे जानकर के, उसके प्रति क्रोध नहीं सहन कर लेते हैं प्रभु से क्षमा जाचना करते हैं प्रभु ऐसा कृपा कर करो हमारे द्वारा कायमन वचन से कभी किसी को दुखी ना करें हम ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए ये ये बात हम बाहर वालों के लिए तो कम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन घर घर परिवार वालों के लिए कैसे कम्प्रोमाइज करें उसमें तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है देखो जहाँ तक हम कोशिश करेंगे समझाने का माने तो ठीक है नहीं माने तो तुम अपना अपना रास्ता देखो विरोध करके तो कुछ होगा नहीं विरोध करके शासन करके तारण करके किसी का शोधन होना संभव नहीं है उसके मानसिकता का परिवर्तन होना संभव नहीं है आ, ऐसे क्या भगवान भी उसमें कुछ परिवार वालों के लिए कुछ छूट देते हैं कि उनके अपराधों को क्षमा करते हो देखो उनके तो अपराध क्या है क्या नहीं है ये तो भगवान जाने यार वो तो अपना अपना कर्म लेके आए हैं कर्म फल भोगेंगे आ, आ, तो जो साधक है वो तो कभी किसी का अकल्याण चाहते ही नहीं कभी प्रभु से ऐसे प्रार्थना भी नहीं करते हैं प्रभु हमको ये दुखी किया है इसका नाश होना चाहिए ऐसा नहीं आ, ऐसा नहीं वो कभी किसी का वरंग बल्कि वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु एक कैसे भी अन्याय करें ये दुखी नहीं होना चाहिए इसका कोई अकल्याण नहीं होना चाहिए तुम इसका भला करो ये संत जो होता है जो परमार्थ तो लोभी होते हैं वो ऐसे चिंतन करते हैं किसी का अकल्याण कभी चिंतन नहीं करते ऐसा लेकिन साधारण संसारी लोग तो ऐसा कर नहीं पाते हैं उसके लिए प्रतिक्रियामूलक कुछ तो उसमें रिएक्ट तो करता ही है झगड़ा अशांति कला ना ना प्रकार तो होता ही है संसार लोग तो अश अश्च, अशिष्णु है लेकिन साधक तो ऐसा नहीं है साधक तो भगवान के ऊपर निर्भरशील भगवत कृपा को ही वर्षा करके साधक आगे चलते हैं वो तो दुनिया को दिखते नहीं परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए तब तो ये संभव है लेकिन अपरपक्व अवस्था में तो वो इधर से भी कष्ट पाता है कि इनका कहीं अनष्ट ना हो और उनके मुंह को भी नहीं छोड़ पाता है नहीं ये तो होता है काल हम लोग जो आलोचना किए हैं जैसे तुकाराम तुकाराम का जीवन चरित हम लोग काल आलोचना कितना कष्ट पाया कितना दुख लेकिन संसार तो छोड़ा नहीं अकल्याण भी हुआ नहीं उसका भगवत प्राप्ति भी हुई है तो ऐसे नहीं तो कष्ट के अंदर से ही तो सहनशीलता को माध्यम से ही तो जा करके साधक वहा पहते है असहिष्णु व्यक्ति क्या साधन करेंगे कैसे वहां ये सहिष्णुता तो चाहिए है ना लेकिन भागवत में यहां पर एक वो प्रहलाद जी ने शायद हिरण्या कश्यप ने जो कष्ट दिए हैं प्रहलाद जी को तो मैंने सुना है कि प्रहलाद जी को भगवान ने पूछा था कि तुम्हें कुछ क्या कोई वर मांगिए तो उन्होंने पिता के लिए हिरण्या कश्यपु के लिए कुछ वरदान उनसे मांगा है कि उनका कुछ कल्याण हो तो भगवान ने भी फिर ये ही कहा है कि उनका अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता नहीं। जिसका प्रहलाद जैसे पुत्र, पुत्र है जिसके तो शायद हमको लगता है कि परिवार वालों का भी उस तरीके से अनिष्ट नहीं होता अनिष्ट होने नहीं देते अगर भक्त होते हैं जिस कुल में कोई परम भक्त भगवान भक्त जन्म लेते हैं उस परिवार का तो अकल्याण होता नहीं है और अगर मान लो कोई उसको दुखी करते हैं तो वो प्रार्थना करते प्रभु के चरण में इसका अकल्याण नहीं होनी चाहिए है नी <laughs> अच्छा ठीक कुछ बोलोगे बोलो, बोलो। मानी अगर मान्य किसी चीज में फंसी जाए तो फिर निकालने की निकालने की युक्ति क्या है देखो एक तो नित्य वस्तु एक अनित्य वस्तु नित्य वस्तु है भगवान सत्य है और दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ अनित है मिथ्या है और दुखदायी है इसका परिणाम है दुख और भगवान जो है उसका परिणाम है सुख अनंत सुख ये अनंत दुख के ओर ले जाता है जन्म मृत्यु चक्कर के ले जाता है भौतिक सुख इंद्रिय विषय सुख समृद्धि ये जीवात्मा को संसार चक्र में फंसा करके उसको ले जाता है संसार चक्र मृत्यु के बाद वो चौरासी लाख जोनि में जाता है और भगवत चरण में जो अनुराग है अगर वह मन लगता है तो धीरे धीरे संसार चक्र से मुक्त होकर वो दिव्य आनंद धाम प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं प्रभु की कृपा से वो बंधन मुक्त होकर के नित्य धाम प्राप्त करते हैं तो क्या होता है संसारी विषय विचार विचरणीय विषय जो हम जो फंसे हैं ये सत्यता क्या है वस्तु में हमारा बोध नहीं है हमारा अगर बोध होता है तो जा करके वस्तु विषयक बोध जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई छप्पन भोग खाने दिया तुम बहुत भूखे हो बहुत भूखे हो बड़े आदर के साथ बैठे हो भूखे हैं है खाने को इतना सुंदर सुंदर सामग्री मिल गया हम खाएंगे इतने में कोई आके तुमको कह दिया देखो इसमें पूरा जहर मिला हुआ है तुमको मानने के लिए दिया गया है खबरदार खाना नहीं तुम उसमें जहर हो चाहे ना हो तुम्हारा मन में अगर बैठ गया तो तुमको किसी की मत पर खाओगे नहीं ये भाई इसमें वही हो भी सकता है झूठ नहीं कह सकता है मान लो झूठी हो फिर भी मान लो हम तो जानते नहीं है हम तो खाएंगे नहीं सबसे उत्तम है हम खाएंगे नहीं क्यों उसमें तुम्हारा संदेह आ गया ये जहर है ऐसे ही भौतिक पदार्थ जो जहर है यह बोध जब तक नहीं होता है ठोकर जब तक नहीं खाता तब तक जाकर के उससे छूटता नहीं है मुंह तो ठोकर खाके छूटता है ये मोह है, है, जहर कभी ना कभी कैसे भी ना कैसे तुम्हारे भीतर जहर पैदा करेगा अफ्रीका में एक सब वृक्ष है जानते हो अफ्रीका में वो वृक्ष ऐसा है वो बहुत जहरीला है उस वृक्ष के नीचे से कोई जाता है तो पहले एक सुगंध आता है और दिव्य सुगंध तो वो ऐसा कहता है कहा से जहर सुगंध नहीं वो जहर वो कण कण में जहर है खिसते-खिसते खिसते-खिसते ना उसके भीतर जहर घुसना शुरू हो जाता है फिर इसको नशा जैसे आने लगता है नशा जैसे मैंने शराब पी लिया मोदीरा जैसे तो उसको अच्छा लगने लगता है फिर उसको नींद आती है मैं सो जाऊं यहाँ थोड़ा सा विश्राम करूँ पहले विश्राम करने का मन होता है फिर वो बैठ जाता है फिर वो घूस करके धीरे धीरे जहर इतना फैल जाता है जो सो जाता है नींद आ जाती है नींद नहीं मृत्यु समाप्त हो संसार भी ऐसा ही है सुगंध आता है अच्छा लगने लगता है यह तो भौतिक दृश्यमान जो भी वस्तु पदार्थ हो जो भी हम अच्छा हमको लग रहा है शब्द स्पर्श रूपंध हो एक भी वस्तु पदार्थ हो यह हमारे मंगल कामी नहीं हो सकता है अगर अच्छा लगता है तो हाँ इसको भगवत शिवा में लगाओ तो मंगल हो सकता है अगर खुद इसको उपभोग को तुम तो मान करके तुम उसको भोगने का वस्तु मान करके तुम उसको भोगने का कोशिश करोगे तो जहर फैलेगा पहले तो अच्छा लगने लगता है फिर धीरे धीरे उनके संपर्क में जाता है तो इस तरह से धीरे धीरे जहर फैलाता है इसलिए पहले सावधान होना चाहिए जो परमार्थ लोभी है इसीलिए सत्संग में रहना चाहिए साधु संग में रहना चाहिए वस्तु विषय विवेक करना चाहिए ये वस्तु कंस क्या है ये वस्तु कहाँ तक हमारे लिए उपयोगी है ऐसे जान करके फिर जाके बड़े विचार करके उस विषय में आग्रह करना चाहिए नहीं तो कभी कभी बहुत विपत्ति का कारण हो जाता है जैसे मान लो कोई कोई है रास्ते में तुम्हें ऐसे मीठी बात करने वाले ऐसे दुष्ट हैं तुमको बहला फुसला करके उनके मीठी मीठी चूड़ी चो, चोपड़ी बात पर पे आ करके तुम उसके साथ चले गए और तुमको पूरा धन तुमको समस्त कुछ लूट लिया लूट करके तुमको छोड़ दिया ऐसे ना तो बहुत विचार करके ही फिर जाके उस विषय के प्रति आकर्षित होना उचित है नहीं तो साधारण तो दृश्यमान जागतिक भोग पदार्थो तो, ये कभी मंगलकारी होता नहीं है एक एक हमारा इंद्रियों एक एक वस्तु में आशक्त तो होता है तो ये हमारा पूरा जीवन का दुश्मन बन जाता है एक इंद्रियो जतन कौन है हम्म हम्म आज क्या एक इंद्रिय अनुवर्तन करने से वायु उसके बाद हो कौन तो, तो मनो एक इंद्रियों हमारा किसी विषय में अनुवर्तन समर्थ है पर तो ताजमत् वसी जस्ंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठित तो इस तरह से विवेक के द्वारा सत्संग में रह करके बहुत विचार के द्वारा फिर जो उससे निवृत्त होने के लिए चेष्टा करना चाहिए है ना? बहुत कठिन है प्रश्न बहुत कठिन है ये संसार पूरा फंसा हुआ है दुनिया का रंग में जय जय श्री राधेश